शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था उसमें असंख्य नाल नालदंड थे उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी वह कमल करोड़ों के समान प्रकाशित हो रहा था सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण से युक्त था था। और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के तथा सबसे उत्तम तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के के नाभि कमल कमल में में डाल दिया और लीला मुझे मुझे वहां से से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई मेरे मस्तक त्रिपुं की रेखा से अंकित थे भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ मेरा कार्य क्या है मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है जिसका उद्गम स्थान जिस जल के भीतर नीचे की ओर है जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा इसमें संशय नहीं है ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला तब पुनः संशय में पढ़कर मैं इस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी उस वाणी ने कहा तब तपस्या करो इस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक पूर्वक बारह वर्षों तक घोर तपस्या की तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चार भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए